92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन मोबाइल दोस्तों हमारी ये आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर सिक्स नंबर डायल करके सुन सकते हैं 5056677 छछ 5056677। दोस्तों जो कहानियाँ मैं आपको सुनाता हूँ वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने जी हाँ मुंबई दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं दोस्तों मैं आपको सुनाने जा रहा हूं आजम कादरी की लिखी कहानी बेनाम स्टेशन पार्ट वन सुनसान मैदान के सीने को चीरती हुई रेल की पटरियां दूर बहुत दूर तक जाती दिखती न कोई आदम न कोई आदम जात कोई आसमान की ऊंचाई से इन रेल की पटरियों को देखे तो लगेगा कि धरती की खाल को सिल के किसी ने टांके लगा दिया हूं एक दो तीन चार सुनसान से स्टेशन पर छिंची टीन की पुरानी चादरों में हो गए अनगिनत सुराखों को भोलू गिन ही रहा था कि उसके कानों में कू की आवाज पड़ी अपने दोनों हाथों को आराम तकिया बनाए भोलू झट से उठ बैठा फिर उसने अपने हाथ की लुपलुप -लुप होती डिजिटल घड़ी में टाइम देखा पौने एक हो रहा था दिल्ली वाली मालगाड़ी हो सकती है कभी कभार यह गाड़ी रुक भी जाती है इतना सोचना था कि उसके बदन में फुर्ती आ गई और झट से उठ के स्टेशन के सामने बने कमरे में चला गया जिसको कभी अंग्रेजों ने बनवाया होगा राजस्थान के अनूपगढ़ से सात किलोमीटर दूर यह स्टेशन सा लगने वाला कोई स्टेशन तो नहीं था लेकिन था अंग्रेजी जमाने में बना एक रेस्टिंग स्टेशन जिसको लोग दुर्ग का स्टेशन भी कहते थे कभी मालगाड़ियों के रुकने की जगह हुआ करती थी और अब तो सब कुछ अनूपगढ़ में ही शिफ्ट हो गया था माल भी वहीं उतरता है और मालगाड़ियां भी हफ्ते में केवल दो ही मालगाड़ियां थीं जो अब इस रेस्टिंग स्टेशन पर रुकती थीं, जिनसे भोलू पानी ले लिया करता यह मालगाड़ियां नहीं बल्कि भोलू की लाइफ लाइन थी भोलू बड़ी उम्मीद से प्लास्टिक के दो बड़े बड़े कैन लेके खड़ा हो गया और मालगाड़ी के रुकने की दुआ मांगने लगा सुबह से एक बूंद भी पानी नहीं है ट्रेन जब पास आई तो भोलू हाथ हिलाने लगा पागल, ट्रेन से भी कोई लिफ्ट मांगता है मालगाड़ी के ड्राइवर ने ये सोचा होगा बहुत मस्कुराते हुए ड्राइवर ट्रेन पटरियों पटरी निकल गया और भोलू हताश सा खड़ा ट्रेन को जाते हुए देखता रहा। उसने सूखा घूंट निगलने की कोशिश की लेकिन उसका गला इतना सूखा था कि उसको निकलने के लिए भी पानी की दरकार थी गुस्से में उसने प्लास्टिक की कैन को लात मारी और खाली कैन खनखनाती हुई दूर तक चली गई उसको उस रेलवे विभाग के सारे अफसर अच्छे से पहचानते थे उसको इस बार जब खलासी की नौकरियां निकली तो लच्छा ने बड़े साहब से भोलू के लिए कितना गिड़गिड़ा के नौकरी की भीख मांगी थी सारी जिंदगी लच्छा की इलायची वाली चाय फ्री में पीने वाले बाबू ने भोलू को नौकरी देके जिंदगी की हजारों प्याली चाय की कीमत एक साथ चुका दी हाँ वो बात अलग थी कि भोलू नौकरी करना नहीं चाहता था उसका मन था कि वो खूब पढ़े लिखे बड़ा बाबू बनके खूब घूमे कितने मिन्नत भरे मन से भोलू ने अपने बाबा से कहा था अरे आगे पढ़ के भी तुझको कौन सी लाट साहब की नौकरी मिल जाएगी जानता है बी एम वाले भी खलासी की नौकरी को तरस रहे बड़ी मुश्किल से तो बड़े बाबू माने कहां तक मैं ढूंढूंगा अब तो हाथ-पाँव भी साथ नहीं देते कहकर बाबा अपने फटे हाथों को देखने लगे थे एक पल भोलू को बाबा के फटे हाथों का ख्याल आया तो उसको लगा कि चारों तरफ फैली इस सूखी जमीन में भी बाबा के हाथों की तरह दरारें पड़ गई हैं। 92.7 टू पॉइंट बिग एफ पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन थ्री दोस्तों रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर यह नंबर डाल करके सुन सकते हैं पांच सौ पांच छठ छठ सतहत्तर फाइव जीरो फाइव सिक्स सिक्स सेवन सेवन दोस्तों मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी बेनाम स्टेशन पार्ट वन इस कहानी में अब तक आपने सुना पानी के इंतजार में जब ट्रेन आई तो भोलू खुश हो गया था सुबह से एक बूंद भी पानी नहीं पिया था उसने पर जब ट्रेन नहीं रुकी तो भोलू को बहुत गुस्सा आ गया अब आगे दरअसल इस रेस्टिंग स्टेशन पे महीना भर पहले पटरियों की मरम्मत के लिए बहुत सारा सामान उतारा गया था कहीं चोरी न हो जाए इसलिए बड़े बाबू ने भोलू की ड्यूटी यहीं लगा दी थी भोलू ने देखा कि रहने के लिए सिर्फ एक टूटा फूटा सा कमरा था जिसकी दीवारों का पलस्तर तो कब का झड़ गया था बल्कि ईटों से कहीं कहीं पीपल के छोटे छोटे पौधे उगाए थे दूसरों की प्याज बुझाने वाले नल खुद सालों से प्यासे थे इसकी शिकायत भी की थी भोलू ने साहब ना रहने का ठीक है ना पानी कैसे कोई रह सकता है यार हम तो ऐसी जगह रह रहे हैं कि पूछो मत। और कौन सा तुमको जिंदगी भर रहना है छह सात महीने की तो बात है हाँ पानी का मसला जरूर है आ, ऐसा करो डॉक से पानी की टंकी मंगवा लो मालगा तो रुकती हैं उनसे पानी लेते रहना बड़े बाबू ने इतना कहकर चाय का प्याला उठा लिया था और खलासी भोलू उसी शाम खाना बनाने का कुछ सामान और अपने कपड़ों का टीन का बक्सा लेके श्री विजयनगर स्टेशन से यहां आ गया था शुक्र है कि आती जाती ट्रेन का शोर इस सुनसान स्टेशन की वीरानी को कुछ कम कर देता था नहीं तो यहां के सन्नाटे में कौन जिंदा रह सकता था हफ्ते में कोई दो मालगाड़ियां रुकती जिनसे भोलू पानी ले लेता ऐसा पहली बार हो रहा था कि स्टेशन से पानी लेने वाली रेलगाड़ियां इस बेनाम स्टेशन पर पानी देके जाती लेकिन इस हफ्ते न जाने क्या हुआ कि कोई मालगाड़ी आई ही नहीं प्यास से परेशान भोलू पत्थर की बेंच पे बैठ गया गर्म लू के थपेड़े उसके चेहरे से टकरा रहे थे तनहा पड़ी प्लास्टिक की कैन तेज हवा से कभी कभी सरकती तो खुरदुरी जमीन पर खर्र की आवाज आती और भोलू के हाथ किस किस जाते हवा स्टेशन केन भोलू के साथ होके भी इस बयाबान में अकेले थे और इस अकेलेपन में एक ऐसी आवाज भी थी जो अक्सर भोलू को सुनाई देती थी चमचम चमके चम चूंदी बन जा रे थोड़ो मेरे संग आके बन जा रे चम चम चमके चूंदी बन रे थोड़ों मेरे संग आके ना चले बंजारे दोपहर होते ही सामने फैले मीलों लंबे खामोश मैदान में बने एक पुराने से दुर्ग से रोज किसी लड़की के गाने की आवाज आती पहली बार जब भोलू ने उस दुर्ग में से आती आवाज को सुना था तो वो डर ही गया था इतने पुराने दुर्ग में तो कोई आत्मा ही भटकती होगी इस तरह के न जाने कितने किस्से भी सुन के रखे थे उसने कई बार भोलू ने सोचा कि जाके देखे लेकिन कुछ धूप की तपिश और कुछ डर उसका हौसला पस्त कर देते पर आज भोलू को उस आवाज में डर के बजाय एक उम्मीद नजर आ रही थी कोई आवाज है तो कोई इंसान भी होगा इंसान है तो पानी भी होगा प्यास से मर जाने का डर और सारे डरों से बड़ा होता है बिना कुछ सोचे भोलू ने हवा में इधर उधर डोलती कैन को उठाया और पट्टियों को पार करके आवाज की पगडंडी पे चल दिया साए साए चलती हवा में धूल का कोई गोबार उठता तो भोलू अपनी आंखें बंद करके खड़ा हो जाता हवाएं इतनी गर्म थीं कि जैसे कोयले की भट्टी को चूम के आ रही हों। पानी की शिद्दत हमें कहीं भी ले जाती है नाइनटी टू पॉइंट बिग एफ पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीले मिश्रा सीजन थ्री दोस्तों रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर यह नंबर डायल करके सुन सकते हैं पांच सौ -667 दोस्तों मैं आपको सुना रहा हूँ अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी बेनाम स्टेशन पार्ट वन इस कहानी में अब तक आपने सुना पानी की तलाश में भोलू आज उस दुर्ग से आती आवाज के पीछे जाने को तैयार हो गया जिससे उसको कभी डर लगता था अब आगे गर्मी से बनी हवाओं की तरंगों के पार दुर्ग भोलू को झिलमिलाता हुआ दिखता अक्सर चीजें उतनी पास नहीं होती जितना हम उनको समझ लेते हैं भोलू जितना दुर्ग के पास जाता उतना ही दुर्ग दूर लगने लगता प्यास से पहले ही बेहाल हो चुके भोलू के शरीर में जान ही नहीं बची थी ऊपर से ये दरारों वाली सूखी सख्त जमीन चलना मुश्किल हो गया था एक एक कदम कितना मुश्किल से उठ रहा था दुर्ग के पास आते आते भोलू की आंखें धुन लाने लगी पैर लड़खड़ाने लगे और कानों में गाने की आवाज धीमी बहुत धीमी पड़ने लगी आखिरकार भोलू बेहोश होकर पड़ा शुक्र है कि कोई था जिसने भोलू को देख लिया था वरना बिहार जिंदगी और मौत में फर्क ही नहीं करते पानी की छीटे चेहरे पे पड़ी तो भोलू की आंखों में जुम्बिश हुई पर सर पे पड़ रही सूरज की किरणों का सामना उसकी आंखें नहीं कर पाई होठ के पास रुकी पानी की एक बूंद को भोलू ने अपनी जीप से छुआ तो मिट्टी का स्वाद मुंह में भराया चेहरे पर कितनी धूल जमा हो गई थी फिर अचानक भोलू को लगा कि सूरज कहीं छिप गया है चेहरे पे छाव का एहसास हुआ तो उसने आंखें खोली और देखा कि अपनी चुनरी को होठों से दबाए एक लड़की खड़ी है इतनी धूप में सर पे पगड़ी नहीं बांधोगे तो यही होगा लो ये कहते हुए हाथों में पीतल की लुटिया लिए जब वो लड़की पानी देने के लिए झोंकी तो उसकी पीठ पर रुकी सूरज की कितनी किरणें आजाद हो गई और भोलू के चेहरे से फिर टकराने लगी भोलू ने झट से अपना हाथ चेहरे पर रख लिया और उठ बैठा पानी की लुटिया लड़की ने उसको थमा दी और भोलू बिना वक्त गंवाए पानी पीने लगा अभी उसने एक दो ही घूंट पिए होंगे कि लड़की ने फिर टोका थोड़ा रुक ना लू में एकदम पानी नहीं पिया जाता तड़ावा लग जाता है चेहरा धो ले कुछ देर बदन ठंडा कर ले फिर देती हूँ पानी है भी तरह कहकर वो लड़की दुर्ग की तरफ चली गई चंद पानी के घूंटों ने भोलू को राहत तो दी थी लेकिन उसकी प्यास और भड़क गई थी उसका दिल कर रहा था कि पूरी की पूरी लुटिया खत्म कर दे लेकिन लड़की की बात उसके मन में ताजा थी भोलू चुल्लू में पानी भर के चेहरा धोने लगा पानी जैसे ही दरारों वाली जमीन पे पड़ता तुरंत सूख जाता जैसे कभी था ही नहीं मुंह धोके भोलू को अच्छा लगा पानी भी भगवान ने क्या चीज बनाई है अभी जो हवाएं चेहरा झुलसाने को थीं, वही पानी से चेहरा धोने के बाद कितनी ठंडी लग रही थीं। भोलो ने बचा हुआ आखिरी घूट मुंह में डाला और दुर्ग की तरफ हो लिया एक बड़ा सा काई लगा गुंबद, चौड़े से बने चबूतरे पर ऊंचे ऊंचे खंबे दूर से छोटे से दिखने वाले दुर्ग के पास जाके उसने खुद अपने छोटेपन का एहसास किया आखिर सच्चाई तो पास से ही समझ आती है उसने देखा कि मटमैले से दुर्ग के बड़े से दरवाजे पे वही लड़की अपने एक हाथ से हवा से लहराती चुन्नी थामे खड़ी हुई उसी की तरफ देख रही है जब भी हवा का कोई झोंका लड़की के कपड़ों में भर जाता तो वो एक हाथ से अपने घाघरे को थाम लेतीवन बिग एफ एम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स नीलेष मिश्रा सीजन थ्री दोस्तों रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डाल करके सुन सकते हैं पांच सौ पांच छठ सतहत्तर फाइव जीरो फाइव सिक्स सिक्स सेवन सेवन दोस्तों मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी बेनाम स्टेशन पार्ट वन इस कहानी में अब तक आपने सुना पानी की तलाश में दुर्ग के पास जाता भोलू इतना प्यासा था कि उस गर्मी की तपिश बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेहोश होके गिर पड़ा शुक्र है कि उसको दुर्ग में रहने वाली कजरी ने देख लिया और पानी पिला दिया अब आगे सात आठ सीढ़ियां चढ़ के भोलू आखिरी सीढ़ी पे पत्थर के खंभे पे टिक बैठ गया दुर्ग के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे खंबे ही खंबे थे फिर दस फीट तक बरांडा और फिर मेहराबोंदार बड़ा सा दरवाजा कितनी ठंडक थी यहां भोलू को लगा कि इस बयाबान से दुर्ग को किसी ने उसी के लिए बनवाया हो अभी भोलू सुस्ता ही रहा था कि अंदर से दो भेड़ के बच्चे फुदकते हुए खंभों के दूसरे छोर तक चले गए अह अह अह अपने हाथों में रस्सी वो लड़की उनके पीछे पीछे पुचकारती हुई चली गई भोलू कभी उसको कभी भेड़ के बच्चों को तो कभी इस ऊंची छत वाले दुर्ग को देखता रहा ले आप पी लें वो वापस आई तो उसके हाथ में पानी की एक छोटी सी मटकी थी जो उसने भोलू के पास रख दी और बगल में रखी पोटली में से एक स्टील का डब्बा निकाल के बैठ गई मोटी मोटी चार रोटियां आलू का भरता और हरी मिर्च सजाके उसने थोड़ा से रोटी के टुकड़े पे भरता लगाया कुछ सेकेंड आंखें बंद की और फिर वो टुकड़ा जमीन पे रख दिया खुद खाने से पहले उसने एक बार भोलू से भी पूछा रोटी जीम ले भोलू ने नाम में सर हिलाया और मटकी से पानी पीने लगा पानी में मिट्टी की खुशबू घुल जाए तो मन भी सौंधा हो जाता है मुझे पानी चाहिए था मैं उधर सामने जो स्टेशन है ना वहां रहता हूं हाथ से इशारा करके भोलू ने कहा और आगे बोला रेलवे में नौकर नौकरू सरकारी यह कहते हुए उसने अपनी खाकी वर्दी पर लगे पीतल के बैच को दिखाया और मुस्कुरा दिया उसकी मुस्कुराहट का इस लड़की पे कोई असर नहीं हुआ बुर्ज के पीछे वाले हिस्से में कुआ है जा भर ले पानी हरी मिर्च का आधा हिस्सा को हुए उसने भोलू को कुएं वाली जगह बता दी और अपनी भेड़ों के रेवड़ को देखने लगी वो जो दुर्ग के छांव वाले हिस्से में सूखी घास के तिनके चबा रही थी कुछ देर भोलू उसको नजरें बचा के देखता रहा बड़ी बड़ी काली आंखें गहरा सांला रंग माथे पे लंबी पतली बिंदी थोड़ी पे काले रंग से गुंदे सुंदर गोल गोल बिंदु कलाइयों और बाजुओं पर हाथी दात की चूड़ियां पुराने पड़ चुके पीले रंग के घाघरे पे लाल रंग की चुनरी कानों में छोटी छोटी बालियां सब कुछ कितना साधारण सा था सुंदरता अच्छे कपड़ों और महंगे जेवरों की मोहताज नहीं होती जा पानी की मटकी सरकाते हुए लड़की ने फिर कहा तो भोलू उठ खड़ा हुआ और हिचकते हुए बोला तुम्हारा नाम क्या है लड़की ने तीन चार घूंट पानी के पिए चुल्लू में पानी लेके मुंह धोया फिर चुनरी के कोने से मुंह साफ करके बोली कजरी भोलू ने कजरी का सपाट जवाब सुना और अपनी प्लास्टिक की कैन उठा के के उस पार चला गया से पानी खींचना मेरी रस्सी बाल्टी में ना गिरा देना जाते हुए भोलू को कजरी ने चेताया फिर हर हर करके बगल में सूखी घास चल रहे अपने रेवर को देख के कुछ जिससे भोलू को डर लगता था पर वही आवाज अब कितनी अच्छी लग रही थी उसको 92.7 टू पॉइंट बिग एफ पर आप सुन रहे हैं यादों का एडियट बॉक्स विद नीले मिश्रा सीजन थ्री दोस्तों रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर यह नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505, -667 -505 6677 पांच छठ दोस्तों मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी बेनाम स्टेशन पार्ट वन इस कहानी में अब तक आपने सुना कजरी ने भोलू को पानी पिलाया तो उसको राहत मिली थी साथ ही रेवर चढ़ाने वाली कजरी को पहली नजर देखते ही भोलू उसकी सुंदरता में खो गया था अब आगे नाजुक सी दिखने वाली औरतें हैं न जाने कैसे इतने गहरे कुएं से पानी खींच लेती हैं। भोलू ने अभी दो ही बाल्टी पानी खींचा था और उसकी सांस फूलने लगी जैसे तैसे एक एक करके भोलू ने अपने पानी की कैन भारी मेहनत के बाद भूख लगी जाती है फिर भोलू ने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं था पानी होता तो कुछ बना ही लेता अपनी कैद लेके जब भोलू वापस खम्भों के पास पहुंचा तो कजरी भेड़ के बच्चों के पास बैठी उनको पुचकार रही थी भोलू की नज़र उस स्टील के डब्बे पे पड़ी जो अभी भी पोटली के पास रखा था कजरी भोलू ने पुकारा तो कजरी ने पलट के देखा भोलू की सांसें अभी भी तेज थीं रोटी बची है बहुत है हिचकते हुए भोलू ने कहा वापस जाके खाना बनाने की उसकी हिम्मत नहीं थी कजरी ने कोई जवाब नहीं दिया बस उठा के डिब्बा भोलू को पकड़ा दिया इस बार भोलू की मुस्कुराहट के जवाब में वो भी थोड़ा मुस्कुरा दी पहले पूछा था तो मना कर दिया एक की रोटी है हमारे पास और भरता भी थोड़ा ही है भोलू के चेहरे पे शुक्रिया का भाव तैराया डिब्बा के वो खंभे के पास बैठ गया बिना घी मक्खन के भी रोटी और आलू के भरते का स्वाद कितना अच्छा लग रहा था भोलू को फिर भूख में तो सब कुछ अच्छा लगता है तुम यहां रोज गाना गाती थी और मैं कितना डरता था मुझे लगता था कुछ चुड़ायल है भोलू ने खाते खाते कहा तो कचरी उसको घूर के देखने लगी खाने के मजे में भोलू ने जो बात कही थी वो किसी को बुरी भी लग सकती थी ये ख्याल उसको आया तो वो घबरा के बोला नहीं मेरा मतलब वो नहीं था मतलब तुम चुड़ैल नहीं हो पर मुझे लगता था इसलिए कह दिया सॉरी भोलू के भोलेपन पे कजरी की हंसी निकल आई कजरी को हंसता देख के भोलू भी हंसने लगा दोनों काफी देर तक साथ हंसते रहे भोलू ने खाने के लिए कजरी को शुक्रिया कहा और अपनी कैन लेके सीढ़ियों से उतरने लगा चालीस लीटर की कैन भोलू ने जोश में भर तो ली थी लेकिन उसको वापस इतनी दूर स्टेशन पे ले जाने के लिए ताकत की जरूरत थी अभी भोलू दो ही सीढ़ियां उतरा था कि उसका बैलेंस बिगड़ा और सरकता हुआ वो कैन समेत नीचे गिर पड़ा कजरी फुर्ती से भोलू की ओर लपकी उठके भोलू ने अपने कपड़े झाड़े कजरी ने कैन का खुल गया ढक्कन जल्दी से बंद कर दिया पानी ज्यादा गिरा नहीं था लेकिन भोलू के पैर में मोच आ गई थी वो लंगड़ाता हुआ बुर्ज की पहली सीढ़ी पे आके बैठ गया ये मरद जात कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती हैं क्या जरूरत थी पूरा पानी भरने की आधा भर लेता पर जो दिखानी है ना कजरी ने थोड़ा बिगड़ते हुए कहा इधर भोलू का दर्द से बुरा हाल था उसने मन ही मन पहले अपने बाबा को जिसने खलासी की नौकरी लगवाई और फिर उस बाबू को दस गालियां दे डाली जिसने उसकी ड्यूटी इस बीहड़ में लगा दी थी नाइनटी बिग एफ एम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स नीले मिश्रा सीजन थ्री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 अब आगे अब कैसे ले जाएगा पानी भोलू जब को शांत हुआ तो कजरी ने उससे कहा भोलू के पास कोई जवाब नहीं था वो कजरी के मुंह को किसी बच्चे की तरह ताकता रहा जा किसी और को भेज दे कजरी ने कहा तो भोलू ने दर्द से कराहते हुए जवाब दिया कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूं उसके जवाब से न जाने के कजरी को थोड़ा गुस्सा आ गया एक लंबी सांस छोड़ के वो कहती हुई अंदर गई अकेला मरने आया या बड़ा सरकारी नौकर थोड़ी देर बाद वो अंदर से दो खाली मटके लेके आ गई और भोलू की पानी की कैन से उनको भरने लगी क्या कर रही है ये पूछने की भोलू की हिम्मत ही नहीं हुई जब दोनों मटके भर गए तो बचा हुआ पानी भगवान से माफी मांगते हुए कजरी ने जमीन पे डाल दिया और बड़े आराम से एक के ऊपर एक मटका अपने सर पर रख के बोली चल पाने भी दो और छोड़ने भी जाओ गुस्से में वो बुद, बुद भोलू के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे उसने चुपचाप अपनी खाली कैन उठाई और कजरी के पीछे पीछे चल दिया लाल धागे से गुथी हुई दाएं बाएं हिलती कजरी की लंबी चोटी उसकी बेलौस बेबाक चाल को बया कर रही थी जिस फटी जमीन पर भोलू को चलना मुश्किल लग रहा था उसी जमीन पर कजरी ऐसे चलती जैसे नीचे रुई के फाहे बिछे हों जमीन भी अपने जैसे कदमों को खूब पहचानती है पूरा रास्ता कजरी ने गुनगुनाते हुए पार किया गुनगुनाने की आदत शायद अकेलेपन को हावी नहीं होने देती कजरी काफी आगे निकल गई थी सिग्नल लाल था ट्रेन आने वाली थी तो कजरी ने जल्दी से पटरियां पार की और दोनों मटके स्टेशन पे उतार दिए ट्रेन अब तक आ चुकी थी छकड़ छकड़ करके गुजरती ट्रेन के बीच से उसने देखा कि भोलू लंगड़ाता हुआ उसी की ओर आ रहा था ट्रेन गुजर गई तो भोलू स्टेशन के ऊंचे प्लेटफॉर्म के पास खड़े होके फिर से कजरी को ताकने लगा आंखों ही आंखों में कजरी ने जैसे उसकी मुराद समझ ली थी उसके पास जाके कजरी ने चुनरी का कोना फिर अपने होठों के एक तरफ दबाया और अपना हाथ भोलू की ओर बढ़ा दिया उसकी सारी हाथी दांत की चूड़ियां सरक के नीचे आ गए थे। कजरी का हाथ थाम के भोलू ऊपर आ गया उसके पैर में दर्द अभी भी था कजरी ने उसको सामने बनी पत्थर की बेंच पे बैठाया और उससे पूछा पानी कहां गेर दू भोलू ने पास रखी नीली प्लास्टिक की टंकी की ओर इशारा किया तो कजरी ने दोनों मटके उसमें उड़ेल दिए भोलू को समझ नहीं आ रहा था कि उसका शुक्रिया कैसे अदा करें प्याज जल्दी गर्म करके बांध लेना ठीक हो जाएगा यह कहकर कजरी चली गई भोलू उसको दूर तक जाते देखता रहा दोस्तों ये था इस कहानी का पहला पन्ना कल पलटूंगा इसका दूसरा पन्ना आजम कादरी की लिखी कहानी बेनाम स्टेशन पार्ट टू में